जिज्ञासा अखंडाकार वृत्ति गुरु कृपा साध्य है अथवा पुरुषार्थ साध्य समाधान पहले गुरुमुख से हम वेदांत वाक्यों का श्रवण करते हैं और उसमें कोई संशय नहीं करते हैं फिर विचार द्वारा भी उसको ठीक प्रकार से निर्धारित करते हैं इसके आगे निधिध्यासन में लग जाते हैं निजिध्यासन में हमारा पुरुषार्थ तो यहाँ तक ही सीमित है कि इदम से अपने चित्त को हटा फिर गुरु कृपा से अखंडाकार वृत्ति बनेगी जो अज्ञान का नाश कर स्वयं भी शांत हो जाएगी फिर तो आप कह सकते हैं कि यह कृपा साध्य ही हुई पुरुषार्थ साध्य नहीं है वस्तुतः यह पुरुषार्थ साध्य भी है और कृपा साध्य भी जैसे एक कमजोर पशु धरती पर बैठा है वह उठना चाहता है पर उठ नहीं सकता थोड़ा सा उठता है फिर गिर जाता है उसके प्रयास को देख एक व्यक्ति उसका सेंग पकड़ लेता है एक व्यक्ति पूछ पकड़ लेता है और वह पशु उठ जाता है यदि वह पशु स्वयं अपनी पूरी शक्ति न लगाए तो क्या सिंह पूछ पकड़कर कोई उसको खड़ा कर सकता है यदि वह स्वयं उठना न चाहे तो कोई उसको उठा नहीं सकता इसी प्रकार यदि साधक इस संसार से छूटने की मुक्ति की पूर्ण इच्छा नहीं करता और अपनी पूरी शक्ति उसमें नहीं लगाता तब तक भगवत कृपा गुरु कृपा क्या काम करेगी भला दरअसल भगवत कृपा गुरु कृपा से ही यह होता है पर साधक को भी अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ती है साधक में इच्छा शक्ति की भी प्रबलता होनी चाहिए इसीलिए अखंडकार वृत्ति परम पुरुषार्थ भी है और कृपा साध्य भी इसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है आलसी की सहायता देवता भी नहीं कर सकती निर्विकल्प समाधि एवं अपरोक्ष में अपना पुरुषार्थ नहीं चलता योग मार्ग में भी आप सविकल्प समाधि तक ही कर सकते हैं, पर निर्बीज समाधि पुरस्कार से पुरुषार्थ करेंगे अपरोक्षानुभूति तो गुरु कृपा से ही होगी जिज्ञासा एक साधक ऐसा है जो स्वर्ग और ब्रह्म लोक के सुख को भी तुच्छ समझता है उसे वेदांत भी अच्छी तरह समझ में आता है अब उसका क्या कर्तव्य है समाधान बहुत लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मलोक या स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं अरे इस लोक के मृत्युग्रस्त भोगों में तो तुम फंसे पड़े हो और स्वर्ग का सुख तुम्हें तुच्छ दिख रहा है इसी में तो तुम्हारा मन फा हुआ है यदि वह सुख सामने आ जाए तो तुम्हारे मन की क्या दशा होगी देखो अपने आप को झुठलाना नहीं चाहिए व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए अज्ञान जब तक है तब तक कब कौन सी वृत्ति मन में उदित हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है वेदांत को बुद्धि से समझना अलग बात है पर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि व्यवहार में उसकी अहमता कहाँ टिकी हुई है इन सब बातों का विचार करके ही उसे अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए